भारतीय व्याख्यान भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव संसार भर में यही एकमात्र शास्त्र हैं जिनमें उद्धार सॉल्वेशन का वर्णन नहीं किंतु मुक्ति का वर्णन है प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाओ दुर्बलता से मुक्त हो जाओ और उपनिषद तुमको यह भी बतलाते हैं कि यह मुक्ति तुम में पहले से ही विद्यमान है उपनिषदों के उपदेश की यह और भी एक विशेषता है तुम द्वैतवादी हो कुछ चिंता नहीं किंतु तुमको यह स्वीकार करना ही होगा कि आत्मा स्वभाव ही से पूर्ण स्वरूप है केवल कुछ कार्यों के द्वारा वह संकुचित हो गई है आधुनिक विकासवादी जिसको क्रम विकास और क्रम संकोच कहते हैं रामानुज का संकोच और विकास का सिद्धांत भी ठीक ऐसा ही है आत्मा स्वाभाविक पूर्णता को भ्रष्ट होकर मानव संकोच को प्राप्त होती है उसकी शक्ति अव्यक्त भाव धारण करती है सत्तरों और अच्छे विचारों द्वारा वह पुनः विकास को प्राप्त होती है और उसी समय उसकी स्वाभाविक पूर्णता प्रकट हो जाती है द्वैतवादी के साथ द्वैतवादी का इतना ही मतभेद है कि अद्वैतवादी आत्मा के विकास को नहीं किंतु प्रकृति के विकास को स्वीकार करता है उदाहरणार्थ एक पर्दा है और इस पर्दे में एक छोटा सुराख है इस पर्दे के भीतर से इस भारी जन को देख रहा हूँ मैं प्रथम केवल थोड़े से मनुष्यों को देख सकूंगा। मान लो छेद बढ़ने लगा छिद्र जितना ही बड़ा होगा उतना ही मैं इन एकत्र व्यक्तियों में से अधिकांश को देख सकूंगा। अंत में छिद्र बढ़ते बढ़ते पर्दा और छिद्र एक हो जाएंगे तब इस स्थिति में तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं रह जाएगा यहाँ तुम में और मुझ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ जो कुछ परिवर्तन हुआ वह पर्दे में ही हुआ तुम आरम्भ से अंत तक एक से थे, केवल पर्दे में ही परिवर्तन हुआ था विकास के संबंध में अद्वैतवादियों का यही मत है प्रकृति का विकास और आत्मा की आभ्यंतर अभिव्यक्ति आत्मा किसी प्रकार भी संकोच को प्राप्त नहीं हो सकती यह अपरिवर्तनशील और अनंत है वह मानो माया रूपी पर्दे से ढकी हुई है जितना ही यह माया रूपी प्राचीन होता जाता है उतनी ही आत्मा की स्वयं सिद्ध स्वाभाविक महिमा अभिव्यक्त होती है और क्रमशः वह अधिकाधिक प्रकाशमान होती है संसार इसी एक महान तत्व को भारत से सीखने की अपेक्षा कर रहा है वे चाहे जो कहें वे कितना ही अहंकार करने की चेष्टा करें पर वे क्रमशः दिन प्रतिदिन जान लेंगे कि बिना इस तत्व का स्वीकार किए कोई समाज नहीं सकता क्या तुम नहीं देख रहे हो कि समस्त पदार्थों में कैसा भीषण परिवर्तन हो रहा है क्या तुम नहीं जानते कि पहले यह प्रथा थी कि जब तक कोई वस्तु अच्छी कहकर प्रमाणित न हो जाए तब तक उसे निश्चित रूप से बुरी मानी जाए शिक्षा प्रणाली में अपराधियों की दंड व्यवस्था में पागलों की चिकित्सा में जहाँ तक कि साधारण रोग रोग को चिकित्सा पर्यंत सब में इसी प्राचीन नियम को लागू किया जाता था आधुनिक नियम क्या है आधुनिक नियम के अनुसार शरीर स्वभाव ही से स्वस्थ है वह अपनी प्रकृति से ही रोगों को दूर करता है औषधि अधिक से अधिक शरीर में सार पदार्थों के संचय में सहायता कर सकती है अपराधियों के संबंध में यह आधुनिक नियम क्या कहता है आधुनिक नियम यह स्वीकार करता है कि कोई अपराधी वह कितना ही हीन क्यों न हो उसमें भी ईश्वरत्व है जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता है और इसलिए अपराधियों के प्रति हमको तदन रूप व्यवहार करना चाहिए अब पहले के ये सब भाव बदल रहे हैं और अब सुधारालय तथा प्रायश्चित गृहों की स्थापना की जा रही है ऐसा ही सर्वत्र है जानकर कहो अथवा बिना जाने यह भारतीय भाव की प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वरत्व वर्तमान है नाना भावों से व्यक्त हो रहा है और तुम्हारे शास्त्रों में ही इसकी व्याख्या है उनको यह स्वीकार करना पड़ेगा मनुष्य के प्रति मनुष्य के व्यवहार में महान परिवर्तन हो जाएगा और मनुष्य की दुर्बलताओं को बतलाने वाले ये प्राचीन विचार नहीं रहेंगे इसी शताब्दी में इन भावों का लोप हो जाएगा इस समय लोग हमारे विरोध में खड़े होकर हमारी आलोचना कर सकते हैं संसार में पाप नहीं है इस घोर पैसाचिक सिद्धांत का मैं प्रचार कर रहा हूँ ऐसा कहकर संसार के प्रत्येक भाग में मेरी निंदा की गई है बहुत अच्छा किंतु इस समय जिन्होंने मुझको बुरा भुला कहा है उनके ही वंशज मुझको अधर्म का प्रचारक नहीं किंतु धर्म का प्रचारक कहकर आशीर्वाद देंगे मैं धर्म का प्रचारक हूँ अधर्म का नहीं मैंने अज्ञानांधकार का प्रचार नहीं किया किंतु ज्ञान प्रकाश के विस्तार की चेष्टा की है इसे मैं अपना गौरव समझता हूँ समग्र संसार का खंडत्व जिसको ग्रहण करने के लिए संसार प्रतीक्षा कर रहा है हमारे उपनिषदों का दूसरा महान भाव है प्राचीन काल की हदबंदी और पार्थक्य इस समय तेजी से कम होते जा रहे हैं बिजली और भाप की शक्ति यातायात तथा संचार की सुविधाएं बढ़ाकर संसार के विभिन्न देशों का परस्पर परिचय करा रही है इसके फलस्वरूप हम हिंदू इस समय अपने देश के अतिरिक्त अन्य सब देशों को केवल भूत प्रेत राक्षस पिशाचों से पूर्ण नहीं देख रहे हैं और ईसाई धर्म प्रधान देशों के लोग भी नहीं कहते कि भारत में केवल नर मांस भोजी और असभ्य लोग रहते हैं अपने देश से बाहर जाकर हम देखते हैं कि वहाँ भी बंधुभाव से पूर्ण मानव हमारी सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है और मुख्य हमें प्रोत्साहित कर रहा है जिस देश में हमने जन्म लिया है उसकी अपेक्षा कभी कभी अन्य देशों में अधिक अच्छे लोग मिल जाते हैं जब वे यहाँ आते हैं वे भी यहाँ वैसा ही भ्रातृभाव प्रोत्साहन और सहानुभूति पाते हैं हमारे उपनिषदों ने ठीक ही कहा है अज्ञान ही सर प्रकार के दुखों का कारण है सामाजिक अथवा आध्यात्मिक अपने जीवन को चाहे जिस अवस्था में देखो यह बिल्कुल सही उतरता है अज्ञान से ही हम परस्पर घृणा करते हैं अज्ञान से ही हम एक दूसरे को जानते नहीं और इसीलिए प्यार नहीं करते जब हम एक दूसरे को जान लेंगे तो प्रेम का उदय होगा प्रेम का उदय निश्चित है क्योंकि क्या हम सब एक नहीं हैं इसलिए हम देखते हैं कि चेष्टा न करने पर भी हम सबका का एकत्व भाव स्वभाव ही से आ जाता है यहाँ तक कि राजनीति और समाज नीति के क्षेत्रों में भी जो समस्याएं 20 वर्ष पहले केवल राष्ट्रीय थी इस समय उनकी मीमांसा केवल राष्ट्रीयता के आधार पर ही नहीं की जा सकती उक्त समस्याएँ क्रमशः कठिन हो रही हैं और विशाल आकार धारण कर रही हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय आधार पर उदार दृष्टि से विचार करने पर ही उनको हल किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संघ अंतर्राष्ट्रीय विधान ये ही आजकल के मूल मंत्र स्वरूप हैं सब लोगों के भीतर एकत्व भाव किस प्रकार विस्तृत हो रहा है यही उसका प्रमाण है विज्ञान में भी जड़ तत्व के संबंध में ऐसे सार्वभौम भाव ही इस समय आविष्कृत हो रहे हैं इस समय तुम समग्र जड़ वस्तु को समस्त संसार को एक अखंड वस्तु रूप में बृहत जड़ समुद्र सा वर्णन करते हो जिसमें तुम मैं चंद्र सूर्य और शेष सब कुछ सभी विभिन्न क्षुद्र भवर मात्र हैं और कुछ नहीं मानसिक दृष्टि से देखने पर वह एक अनंत विचार समुद्र प्रतीत होता है तुम और मैं उस विचार समुद्र के अत्यंत छोटे छोटे भंवरों के सदृश हैं आत्मपरक दृष्टि से देखने पर समग्र जगत एक अचल अपरिवर्तनशील सत्ता अर्थात आत्मा प्रतीत होता है नैतिकता का स्वर भी आ रहा है और यह भी हमारे ग्रंथों में विद्यमान है नैतिकता की व्याख्या और आचार शास्त्र के मूल स्रोत के लिए भी संसार व्याकुल है यह भी हमारे शास्त्रों से ही मिलेगा हम भारत में क्या चाहते हैं यदि विदेशियों को इन पदार्थों की आवश्यकता है तो हमको इनकी आवश्यकता बीस गुनी अधिक है क्योंकि हमारे उपनिषद कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो अनान्य जातियों के साथ तुलना में हम अपने पूर्व पुरु पुरुष ऋषि गणों पर कितना ही गर्व क्यों न करें मैं तुम लोगों से स्पष्ट भाषा में कह देता हूँ कि हम दुर्बल हैं अत्यंत दुर्बल हैं प्रथम तो है हमारी शारीरिक दुर्बलता यह शारीरिक दुर्बलता कम से कम हमारे एक तिहाई दुखों का कारण है हम आलसी हैं हम कार्य नहीं कर सकते हम पारस्परिक एकता स्थापित नहीं कर सकते हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हम बड़े स्वार्थी हैं हम तीन मनुष्य एकत्र होते ही एक दूसरे से घृणा करते हैं ईर्ष्या करते हैं हमारी इस समय ऐसी अवस्था है कि हम पूर्ण रूप से असंगठित हैं घोर स्वार्थी हो गए हैं सैकड़ों शताब्दियों से इसीलिए झगड़ते हैं कि तिलक इस तरह धारण करना चाहिए या उस तरह अमुक व्यक्ति की नज़र पड़ने से हमारा भोजन दूषित होगा या नहीं ऐसी गुरुतर समस्याओं के ऊपर हम बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं पिछली कई शताब्दियों से हमारा यही कारनामा रहा है जिस जाति के मस्तिष्क की समस्त शक्ति ऐसी अपूर्व सुंदर समस्याओं और गवेषणाओं में लगी है उससे किसी उच्च कोटि की सफलता की क्या आशा की जाए और क्या हमको अपने पर शर्म भी नहीं आती हाँ कभी कभी हम शर्मिंदा होते भी हैं यद्यपि हम उनकी निस्सारता को समझते हैं पर उनका त्याग नहीं कर पाते हम अनेक बातें सोचते हैं किंतु उनके अनुसार कार्य नहीं कर सकते इस प्रकार तोते के समान बातें करना हमारा अभ्यास हो गया है आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं इसका कारण क्या है शारीरिक दौर्बल्य दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता हमको अपने मस्तिष्क को बलवान बनाना होगा प्रथम तो हमारे युवकों को बलवान बनाना होगा धर्म पीछे आएगा हे मेरे युवक बंधुओं तुम बलवान बनो यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम तुम्हें फुटबॉल खेलने से स्वर्ग सुख अधिक सुलभ होगा मैंने अत्यंत साहसपूर्वक ये बातें कही हैं और इनको कहना अत्यावश्यक है कारण मैं तुमको प्यार करता हूँ मैं जानता हूँ कि कंकड़ कहाँ चुभता है मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है बलवान शरीर से अथवा सुदृढ़ स्नायुओं से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे शरीर में ताज़ा रक्त होने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा को और महान तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से खड़ा होगा जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे तब तुम उपनिषद और आत्मा की महिमा भली भांति समझोगे इस तरह वेदांत को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम में लगाना होगा लोग मेरे अद्वैतवाद के प्रचार से बहुत खीज जाते हैं अद्वैतवाद द्वैतवाद अथवा अन्य किसी वाद का प्रचार करना मेरा उद्देश्य नहीं है हमें इस समय आवश्यकता है केवल आत्मा की उसके अपूर्व तत्व उसकी अनंत शक्ति अनंत भी अनंत शुद्धता और अनंत पूर्णता के तत्व को जानने की यदि मेरे कोई संतान होती तो मैं उसे जन्म के समय से ही सुनाता तत्वी निरंजन त्वसी तो निरंजन तुमने अवश्य ही पुराण में रानी मदाल की वह सुंदर कहानी पढ़ी होगी उसके संतान होते ही वह उनके अपने हाथ से झूले पर रख कर झुलाते हुए उसके निकट गाती थी तुम मेरे लाल निरंजन अति पावन निष्पाप तुम हो सर्वशक्तिशाली तेरा है अमित प्रताप इस कहानी में महान सत्य छिपा हुआ है अपने को महान समझो और तुम सचमुच महान हो जाओगे सभी लोग पूछते हैं आपने समग्र संसार में भ्रमण करके क्या अनुभव प्राप्त किया अंग्रेज लोग पापियों की बातें करते हैं पर वास्तव में यदि सभी अंग्रेज अपने को पापी समझते तो वे अफ्रीका के मध्य भाग के रहने वाली हपसी जैसे हो जाते ईश्वर की कृपा से इस बात पर वे विश्वास नहीं करते इसके विपरीत अंग्रेज तो यह विश्वास करता है कि संसार के अधिश्वर होकर उसने जन्म धारण किया है वह अपने श्रेष्ठता पर पूरा विश्वास रखता है उसकी धारणा है कि वह सब कुछ कर सकता है इच्छा होने पर सूर्य लोक और चंद्र लोक की भी सैर कर सकता है इसी इच्छा के बल से वह बड़ा हुआ है यदि वह अपने पुरोहितों के इन वाक्यों पर की मनुष्य क्षुद्र है हत भाग्य और पापी है अनंत काल तक वह नरकाग्नि में दग्ध होगा विश्वास करता तो वह आज वही अंग्रेज न होता जैसा वह आज है यही बात है प्रत्येक जाति के भीतर देखता हूँ उनके पुरोहित लोग चाहे जो कुछ कहें और वे कितने ही कुसंस्कार पूर्ण क्यों न हो किंतु उनके आभ्यंतर का ब्रह्म भाव लुप्त नहीं होता उसका विकास अवश्य होता है हम श्रद्धा खो बैठे हैं क्या तुम मेरे इस कथन पर विश्वास करोगे कि हम अंग्रेजों की अपेक्षा कम आत्मश्रद्धा रखते हैं सहस्त्र गुण कम आत्मश्रद्धा रखते हैं मैं साफ साफ कह रहा हूँ बिना कहे दूसरा उपाय भी मैं नहीं देखता तुम देखते नहीं अंग्रेज जब हमारे धर्म तत्व को कुछ कुछ समझने लगते हैं तब वे मानव उसी को लेकर उन्मत्त हो जाते हैं यद्यपि वे शासक हैं तथापि अपने देशवासियों की हंसी और उपहास की उपेक्षा करके भारत में हमारे ही धर्म का प्रचार करने के लिए वे आते हैं तुम लोगों में से कितने ऐसे हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं तुम क्यों ऐसा नहीं कर सकते क्या तुम जानते नहीं इसलिए नहीं कर सकते नहीं उनकी अपेक्षा तुम अधिक ही जानते हो और इसी से तुम लोग कम नहीं कर सकते जितना जानने से कल्याण होगा उससे तुम ज़्यादा जानते हो यही आपत है तुम्हारा रक्त पानी जैसा हो गया है मस्तिष्क मुर्दार और शरीर दुर्बल इस शरीर को बदलना होगा शारीरिक दुर्बलता ही सब अनिष्टों की जड़ है और कुछ नहीं गत कई सदियों से तुम नाना प्रकार के सुधार आदर्श आदि की बातें कर रहे हो और जब काम करने का समय आता है तब तुम्हारा पता ही नहीं मिलता अतः तुम्हारे आचरणों से सारा संसार क्रमशः हताश हो रहा है और समाज सुधार का नाम तक समस्त संसार के उपहास की वस्तु हो गई है इसका कारण क्या है क्या तुम जानते नहीं हो तुम अच्छी तरह जानते हो ज्ञान की कमी तो तुम में है ही नहीं सब अनर्थों का मूल कारण यही है कि तुम दुर्बल हो अत्यंत दुर्बल हो तुम्हारा शरीर दुर्बल है मन दुर्बल है और अपने आप पर आत्मश्रद्धा भी बिल्कुल नहीं है सैकड़ों सदियों से ऊंची जातियों राजाओं और विदेशियों ने तुम्हारी ऊपर अत्याचार करके तुमको चकना कर डाला है भाइयों तुम्हारे ही स्वजनों ने तुम्हारा सब बल हर दिया है तुम इस समय मेरुदंडहीन और पद दलित कीड़ों के समान हो इस समय तुमको शक्ति कौन देगा मैं तुमसे कहता हूँ इसी समय हमको बल और बीज की आवश्यकता है इस शक्ति को प्राप्त करने का पहला उपाय है उपनिषदों पर विश्वास करना और यह विश्वास करना कि मैं आत्मा हूँ मुझे न तो तलवार काट सकती है न बर्छी छेद सकती है न आग जला सकती है और न हवा सुखा सकती है मैं सर्वशक्तिमान हूँ सर्वज्ञ हूँ इन आशाप्रद और परित्राणप्रद वाक्यों का सर्वदा उच्चारण करो मत कहो हम दुर्बल हैं हम सब कुछ कर सकते हैं हम क्या नहीं कर सकते हमसे सब कुछ हो सकता है हम सब के भीतर एक ही महिमा में आत्मा है हमें इस पर विश्वास करना हो ही होगा नज़केता के समान श्रद्धाशील बनो नज़केता के पिता ने जब यज्ञ किया था उसी समय नज़केता के भीतर इसी श्रद्धा का प्रवेश हुआ मेरी इच्छा है तुम लोगों के भीतर इसी श्रद्धा का आविर्भाव हो तुम में से हर एक आदमी खड़ा होकर इशारे से संसार को भिला देने वाला प्रतिभा संपन्न महापुरुष हो हो हर कर हर प्रकार से अनंत ईश्वर तुल्य हो मैं तुम लोगों को ऐसा ही देखना चाहता हूँ अपने उपनिषदों से तुमको ऐसी ही शक्ति प्राप्त होगी और वहीं से तुमको ऐसा विश्वास प्राप्त होगा